धर्म जीवन का रहस्य पंडित राम किंकर उपाध्याय गोस्वामी जी ने आपके सामने सूत्र रखा प्रताप भानु ने विंध्याचल के वन में जाकर शिकार खेला और अनेक मृगों पर बाण का प्रहार किया विंध्याचल गंभीर विंध्याचल गंभीर बन गय मृग पुनीत बहुमारत भय बाण के अगले भाग को फल कहते हैं वहाँ वह लक्ष्य पर जो बाण चलाया था वह मृग को लगता था और मृग गिर जाता था वह आप वापस लौट रहा था लौटते हुए उसने एक सूकर या बराह को देखा यह सूकर भी नकली था प्रताप भानु के दो शत्रु थे एक तो वह राजा जिसका राज्य उसने छीन लिया था और दूसरा काल नाम का राक्षस दोनों ने मित्रता की और इस राजा को परास्त करने का षडयंत्र किया कालकेतु राक्षस ने एक विशाल वाराह का रूप बनाया और प्रताप भानु के सामने आया उसे देखते ही प्रताप भानु को लगा कि अरे ऐसा सूकर तो कभी देखने में नहीं आया उसने तुरंत धनुष पर बाढ़ चढ़ाकर सूकर को लक्ष्य करके उसे चलाया और उसके जीवन में यह पहली बार निशाना चूक गया उसका बाढ़ व्यर्थ चला गया वह विंध्याचल का वन क्या है विंध्याचल महत्वाकांक्षा का प्रतीक है व्यक्ति का महत्वाकांक्षी होना बुरा नहीं है किंतु विंध्याचल सूर्य से कहता है कि यदि तुम मेरी परिक्रमा नहीं करोगे तो हम तुम्हारा प्रकाश संसार में नहीं आने देंगे अंधकार फैला देंगे आप बड़ा बनने की चेष्टा करें अच्छे कार्य करें पर यदि यह चेष्टा करने लगे कि केवल मैं ही बड़ा कहलाऊ दूसरा कोई नहीं नहीं तो मैं संसार में प्रकाश को आने ही नहीं दूंगा तो ऐसी महत्वाकांक्षा बड़ी घातक है ऐसी महत्वाकांक्षा के वन में विंध्याचल नाम का एक पर्वत है गोस्वामी कहते हैं यह संसार भी एक वन है और यह सघन वन मान मोह का है वन बहु विषम मोह मद माना यहाँ प्रताप भानु की परीक्षा हो गई साल भर आपने क्या पढ़ा यह तो परीक्षा होने पर पता चलेगा इतने दिनों तक कह रहा था कि मुझे फल की आकांक्षा नहीं है आज परीक्षा हो गई बाढ़ चला और सफल नहीं हुआ यदि सचमुच फल की आकांक्षा न होती तो वह सोच लेता कि मैंने इतने बाढ़ चलाए सभी बाढ़ सफल रहे यहाँ एक बाढ़ विफल हो गया तो क्या हुआ कोई बात नहीं परीक्षा में पता चला चल गया कि वह निष्कामता निकली थी फलाकांक्षा का वह अभाव नकली था एक बाण निष्फल होते ही वह चिढ़ गया और क्रोधित होकर उस सूकर के पीछे दौड़ा यह किसकी कथा है यह उन व्यक्तियों की कथा है जो समाज में अच्छे कार्य करते हैं धर्मपरायण कहलाते हैं पर जब वे इस संसार के वन में महत्वाकांक्षी हो जाते हैं तो सूकर के पीछे भागते हैं वह सूकर कौन है यह भी पहचान लीजिए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा संसार ही वन है कर्म ही वृक्ष है और उसमें अलग अलग पशुओं का नाम लेते हुए उन्होंने कहा लोभ सूकर रूप उस वन में एक सूकर रहता है लोभ कितनी बढ़िया बात है इसका अर्थ यह है कि महत्वाकांक्षी व्यक्ति सदा पलाकांक्षा के लिए व्यग्र रहता है वह व्यक्ति इस लोभ के सूकर के पीछे भागता हुआ दिखाई दे रहा है पहले से साहित्यकार कितना अच्छा शब्द चुनते थे रामायण में कहा गया अर्थ किसको नहीं चाहिए अर्थ की आवश्यकता तो पग पग पर है यहाँ अर्थ शब्द का तात्पर्य होगा लाभ रामायण में लाभ को स्वीकार किया गया और लाभ लोभ की निंदा की गई भगवान राम भक्तों का लक्षण बताते हुए कहते हैं भक्त का अर्थ यह नहीं है कि वह धन का सर्वथा त्याग कर दे ऐसा नहीं है कि उसे धन की कोई जरूरत नहीं है वह धन को स्वीकार न करे धन को न ले पर भगवान ने आठवीं भक्ति का लक्षण बताते हुए कहा उसकी जीवन रक्षा के लिए जितना अपेक्षित है उतना पाकर ही वह संतुष्ट हो जाए आठव जथा लाभ संतोषा कबीर जैसे महात्मा भगवान से यह नहीं कहते कि मैं हमें कुछ नहीं चाहिए आपने उनका वह प्रसिद्ध दोहा सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा हम भूखे न रहें परिवार भी भूखा न रहे और साधु के आने पर उनका भी सत्कार हो सके साई इतना दीजिए जामे मैं कुटुम समाय मैं भी भूखा ना रहूँ साधु न भूखा जाए कई लोगों को तो यह बात बड़ी हल्की सी लगेगी पर यह ऊँची बात बोलने वाले भीतर के हल्के होते हैं और जो मुंह से ऐसी बात कह सकता है वह बड़ा सरल होता है गीता में भगवान यही कहते हैं जो कुछ मिला और उसके द्वारा आवश्यकता की पूर्ति हो गई तो व्यक्ति संतुष्ट हो गया यदृच्छा लाभ संतुष्ट जीवन में अर्थ की अस्वीकृति देना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इसकी एक बड़ी व्यंग्यात्मक गाथा आती है कहा कहा जाता है कि एक सज्जन बड़े कंजूस थे किसी को एक पैसा भी नहीं देते थे उन्होंने सुना कि एक ऐसे महात्मा आए हुए हैं जो देने पर भी नहीं लेते जो लोग भी उन्हें कुछ देते वे उसे लौटा देते थे उन्होंने सोचा कि क्षपणता का कलंक धोने का यही सबसे बढ़िया अवसर है जब वे लौटा ही देंगे तो सब कुछ लेकर पहुंच गए और महात्मा को दे दिया शिष्यों ने ले जाकर भीतर रख दिया प्रतीक्षा करने लगे कि उसे तो महात्मा जी अवश्य लौट बार बार कहने लगे महाराज मैं चलूं। अच्छा ठीक है फिर बैठ गए जब बहुत देर हो गई तो महात्मा जी बोले भक्त जी बात यह है कि भगवान तुम्हारे ऊपर इतने प्रसन्न है कि तुमने जो भेंट दिया उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया उस बेचारे के लिए तो इससे बढ़कर कोई संकट की बात नहीं थी वह तो ब्रम्हपूर्ण उदारता प्रदर्शित करने के लिए गया था लाभ तो नहीं चाहिए नहीं लेते यह तो बड़ा निरर्थक शब्द है किसी ने कहा भोजन नहीं करते जाकर महात्मा जी को देखा तो बड़े मोटे थे अरे इतने मोटे हैं और कहते हो कि भोजन नहीं करते संस्कृत में एक बड़ा प्रसिद्ध व्यंग वाक्य है पीनोयम देवदत्त यदि दिवाला भुंगते तदा रात्र भुंगते देवदत्त जी दिन में नहीं खाते पर बड़े मोटे हैं तो किसी ने कहा रात में खा लेते होंगे तो कुछ नहीं लेने का क्या अर्थ हुआ अब शरीर है तो भोजन भी चाहिए आवश्यकता कितनी है यह प्रश्न नहीं है कुछ नहीं लेते यह एक बड़ा प्रिय शब्द है जो लोग ऐसा घोषित कर देते हैं सुनकर लोग बड़े प्रसन्न होते हैं वह कुछ नहीं लेते पर यह तो व्यंग्यात्मक है भक्तों के लक्षणों में कहा गया है जो कुछ मिला उसी में संतुष्ट हो जाना आठव जथा लाभ संतोषा लाभ को अस्वीकार करने की क्या जरूरत है निंदा तो लोभ की की गई शब्द चुनने में बड़ी सावधानी बरती गई लाभ में और लोभ में क्या अंतर है ल और भ अक्षर तो लाभ में भी है और लोभ में भी है तो क्या भेद क्या है तो फिर भेद क्या है बोले बस मात्रा का भेद है। है, लाभ में भी अर्थ ही है। पर मात्रा बढ़ती जाए, तो लोभ हो जाएगा। आप लाभ लिखेंगे तो ल के साथ जो आ की मात्रा उसको आपने जोड़ा पर उसको जब पढ़ाने लगे तो फिर अ के बाद आ लगाया आ के बाद ई ऊ ए ए इतना बढ़ते बढ़ते ओ पहुँचे तब वह लोभ बना लाभ की इच्छा बढ़ जाने से लोभ बन जाता है इच्छा इतनी मत बढ़ा लीजिए कि कभी पूरी ही न हो लोभ के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है इसीलिए लोभ के साथ रामायण में एक शब्द जोड़ा गया अपार बोले काम क्रोध लोभ तीनों बुराइयाँ हैं पर जो शब्द रामायण में लोभ के साथ जोड़ा गया वह काम क्रोध के साथ नहीं जोड़ा गया काम के साथ भी अपार शब्द नहीं है क्रोध के साथ भी अपार शब्द नहीं है पर लोभ के साथ अपार शब्द जोड़ दिया गया काम बात कप लोभ अपारा बोले महाराज शब्दों में इतनी कृपणता क्यों काम के साथ भी अपार कर देते क्रोध के साथ भी कर देते बोले नहीं न तो काम अपार हो सकता है और न क्रोध क्या कोई चौबीसों घंटे काम ही रह सकता है जीवन पर काम ही रह सकता है नहीं रह सकता संभव ही नहीं है क्रोध भी चाहे कोई कितना भी करे पर घंटे दो घंटे चार घंटे बाद तो वह शांत हो ही जाता है बोले केवल लोभ ऐसा है जिसे जीवन भर निरंतर चाहे जितना बढ़ाते जाइए वह कभी तृप्त नहीं होगा व्यंग्य यह है कि महत्वाकांक्षा के वन में लोभ का सुकर है जहाँ प्रताप भानु की परीक्षा हो गई कि उसकी सारी भाषा नकली थी जे धरम करम कर बासुदेव अर्पित निप जब उसने बाण चलाया और वह सफल नहीं हुआ तो उसे क्रोध आ गया क्रोध तब आएगा जब मनुष्य के मन में कोई कामना होगी और उसके पूरा होने में बाधा उत्पन्न होगी कामाद क्रोधों भी जाए थे बिना कामना के क्रोध कैसे आएगा इतने दिन निष्काम बना फिरता था उसने इतने पशुओं का शिकार कर लिया तो भी संतुष्ट नहीं है एक सूकर और चाहिए और तब दौड़ प्रारंभ हो गई सूकर आगे आगे और अश्वरोही प्रताप भानु पीछे पीछे तो लोभ है सूकर और पुरुषार्थ है घोड़ा और जब दोनों की दौड़ शुरू होगी तो आप निश्चित जानिए आपका पुरुषार्थ का घोड़ा लोभ के सूकर से आगे कभी नहीं बढ़ सकता पाएगा पीछे ही रहेगा चाहे जितना भी पुरुषार्थ कीजिए आपकी मांग आपके पुरुषार्थ से आगे ही दिखाई देगी लोभ का सूकर बचकर भाग निकला तो राजा को क्रोध आ गया हम तो समझते थे कि इनका निशाना कभी चूकता ही नहीं लोग क्या कहेंगे यह महारोग भी कभी कभी लोगों को लग जाता है लोग क्या कहेंगे दिन रात जब देखो तब बेचारे इसी चिंता में निमग्न हैं कि लोग क्या कहेंगे अरे भाई आप क्या समझ रहे हैं यह बताइए नहीं लोग क्या कहेंगे लोगों के कहने का इतना डर है तो भागिए सूकर के पीछे राजा भागने लगा उसके पीछे गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी उस दौड़ में धीरे धीरे सेनापति मंत्री सेना सब पीछे छूटते गए यही जीवन का सत्य है आप जब तक सफल हैं आपके साथ बहुत लोग हैं और जहाँ विफल होंगे सब धीरे धीरे खिसकने लगेंगे और खिसकेंगे क्यों नहीं उस राजा ने अपने मंत्रियों को सेना को अपने जैसा घोड़ा दिया ही नहीं हम सब लोग भी जब अपने किसी व्यक्ति को कुछ देते भी हैं तो ध्यान रखते हैं कि यह हमारे बराबरी का या हमसे बड़ा ना बन जाए इन्हें भी तो यह भी उन्नति करे पर इतना ही करे कि हमारे पीछे रहे परिणाम यह हुआ कि साथ में मंत्री नहीं सेनापति नहीं और उस महत्वाकांक्षा के वन में लोभ के सूकर के पीछे भागता हुआ राजा अकेला हो गया गोस्वामी जी ने गजग्राह की कथा को भी इसी रूप में प्रस्तुत किया उन्होंने कहा प्रभु क्रोध का हिरण्य कशबू काम का दुशासन और लोभ का ग्राह मेरे जीवन में आतंक मचाए हुए हैं लोभ ग्राह क्रोध बंधु कुररा हाथी अपने पूरे परिवार को लेकर जल पीने के लिए गया था उस अर्थ के सरोवर में लोभ का ग्राह था हाथी परिवार के साथ सरोवर में क्रीड़ा करने लगा बड़ा आनंद आ रहा था तभी सहसा उसे ग्राह ने पकड़ लिया तो पहले परिवार के सब लोगों ने उसे खींचकर बाहर निकालने की चेष्टा की नहीं छुड़ा सके तो सब भागे व्यंग्य यह है कि एक बार आप विफल हुए दिखाई दिया कि यह नीचे जा रहा है तो सारे लोग साथ छोड़ने में देर नहीं करते परिणाम यह हुआ कि वह अकेला हो गया गोस्वामी जी बोले अकेला ही नहीं अति अकेला हो गया आज परीक्षा हो गई कि वह सच्चा भक्त नहीं था मान लीजिए आप अकेले जा रहे हैं और आपको यह ध्यान बना हुआ है कि मेरे साथ निरंतर भगवान हैं हम भगवान के साथ चल रहे हैं तो आप लोगों की दृष्टि में भले ही अकेले हों पर आप अकेले नहीं हैं पर जो बाहर से भी अकेला हो और भगवान का भी ध्यान न रहे तो वह अति अकेला है भगवान को भी भूल गए संसार के लोगों ने भी साथ छोड़ दिया तब उसकी भूख और प्यास बढ़ती गई वह उस वन में रास्ता भटक गया खोज सर जल बिनुभ अचेत जब हम दंभ का आश्रय लेते हैं झूठी निष्कामता का प्रदर्शन करते हैं और भगवान को भूलकर हम इस संसार के वन में चलते हैं तो परिणाम यही होता है कि सच्चे मुनि की जगह पर कपट मुनि से भेंट हुई उसने कहा महाराज आपसे बढ़कर मेरा कोई हितैषी नहीं है इससे एक बात सिद्ध हो गई यदि भक्त होता तो समझ लेता कि सबका सबसे बड़ा हितैषी तो भगवान ही है भगवान को भूल गया हर व्यक्ति के लिए मानो सूत्र यही है कि यदि हम क्रिया के रूप में धर्म करते हुए भी दम्भ का आश्रय लेंगे और लोभ के पीछे अंधा धुंध भागेंगे तो परिणाम यही होगा कि हम मनुष्य के स्थान पर निशाचर हो जाएंगे ऐसा नहीं कि निशाचर हो गया तो उसकी महत्वाकांक्षा पूरी हो गई वहाँ भी वही बात निशाचर होकर भी उसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ती गई और कभी पूरी होती दिखाई नहीं देती अब सोने की लंका का स्वामी हो गया सब कुछ हो गया पर इतना होते हुए भी रावण अंत तो गत्वा अभावग्रस्त ही रहा न दम्भ छूटा न कामना छूटी न चोरी छूटी न लम्पटता छूटी ये दो पात्र हैं यदि हम मनु के समान जीवन में धर्म का आचरण करते हुए त्याग वैराग्य के द्वारा भगवान को पाना चाहते हैं तो दशरथ बन जाते हैं और जब धर्म की क्रिया के साथ यह दंभ के वृत्ति आती है तब हम दसमुख बन जाते हैं अब चुनना तो हमारे और आपके हाथ में है